द्रम कर्णे शृणिया देवा भद्रम पशेम क्षेत्रीय स्थिर स्तुष्ठा दशहित अथर्य प्रश्नो परिषद तृतीय प्रश्न के नवम मंत्र के भाष्य तो कुछ विचार हो गया जिसमें प्राण की महिमा बताई जा रही है इस प्रश्न में तो छह प्रश्न मिला करके एक प्रश्न बना था कौशल्य आश्वलायन ने पूछा था वो प्राण कहां से आता है और शरीर को किस प्रकार से धारण करता है अपने को विभाग ये शरीर में किस किससे पैदा होता है किस निमित्त से आता है तीसरी बात थी अपने को ही पांच प्रकार से विभाग करके प्राण अपान्याम समान बन करके की रक्षा धारण कैसे करता है और किस निमित से ऊपर चला जाता है शरीर छोड़ करके चला जाता है तेन उत्क्रम थे ऐसा और प्रथम बाह्यम अभिजात है कथम किस प्रकार बाह्य जगत को धारण करता है किस प्रकार शरीर को धारण अध्यात्म को धारण करता है ये छह बातों को मिलाकर एक प्रश्न था उनमें से चार हो चुका है पंचम और छठा कथम बाह्य में विधक्त कथम अध्यात्म ये वाला चल रहा है तो ये भाष्य <coughs> तक हो गया था ठीक तेजो हवाई यदि वाक्य व्यास व्याच ने कहा तेजो हवाई उदाहरण इत्यादि कहा तो जो तेज है आदित्य में जो उष्णता है वही वायु समझना कहा था यद बाह्य हम भाष्य में कहा बाह्यम भाव प्रसिद्धम सामान्य तेज पहले आदित्य बाह्य प्राण कहा था आदित्य तो भाई बाह्य प्राण वो विशेष आदित्य को लेकर कहा विशेष को कहा अब कि बार सामान्य तेज को कहा मैंने उष्णता को लेकर कहा पूर्व तो मंत्र में था आदित्य भाई बाह्य प्राण तो उसमें इसमें हो इसलिए पूरे सामान्य तो तेज है आदित्य है आदित्य की उष्णता सामान्य तेज सामान्य तेज है तरीर उदान तो शरीर को उदान समझना उदानम वायु में अनुग्रणा वो जो बाह्य तेज है सूर्य का जो उष्णता है सूर्य की उष्णता यह जो उड़ान वायु को अनुग्रह करता है अनुग्रह करती हो थी, श्वेन प्रकाश है उष्णता उदान अनुग्रा स्वेन प्रकाशन प्राय अपने उष्णता के द्वारा है कहा। श्वेन प्रकाश मान्य उ अपनी जो उष्णता है उसके द्वारा आदित्य जो बाह्य तेज है वह इस उदान वायु के अनुग्रह करता है उदाहरणायु उसी से काम कर पाता है जी कहा देखिए पूर्वम आदित्यात्मकम विशेष तेज उत्तम पूर्व मंत्र में आदित्य बाह्य प्राण जो कहा था पूर्व मंत्र में वहां भी आदित्य आ ने आदित्यज सब आदित्य योगा दोष ये शंका का निवारण करना चाहते हैं कैसे पूर्वम पूर्व मंत्र में जो कहा गया था आदित्य आदित्यात्मकम विशेष तेज उत्तम आदित्य स्वरूप विशेष तेज कहा था त्र मन इस मंत्र में अस्वीन मंत्रे इस मंत्र में तेज सामान्य उच्चते तेज सामान्य कहा ते जाता है सामान्य उष्णता को कहा जाता है इति न पुनरुक्त इसलिए पूर्व मंत्र का इस मंत्र का पुनरुक्ति हो गए नहीं समझना पुनरुक्ति दोष नहीं है कहा इसलिए सामान्य कहा था सामान्य तेज इत्यादि ठीका मई एवं आदित्यादिपेण जो आदित्य अग्नि पृथ्वी के देवता भी कहा था पूर्व मंत्र के चर्चा में भाष्यकार ने कहा था और आकाश मान स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के आकाश आकाश रूप से उपकार कर रहे हैं आकाश और वायु सामान्य वायु और उदान बनकर के तेज है सामान्य तेज पांच प्रकार से जगत की अध्यात्म की रक्षा कर रहे हैं एक कार्य एवं माने अध्यात्मा अधिदैव और अधिभूत तीनों की प्राण रक्षा धारण करता है कैसे करता है टीकाकार इसे खुलासा करना चाह रहे हैं कथम टीकाकार करते हैं एवं इस प्रकार आदित्य रूप से मानी वही आदित्य बनकर के चक्षु के उपकार करना और अग्नि बनकर के पृथ्वी में रानी अभिमानी देवता अग्निपन करके अपान वायु को अनुग्रह करना इत्यादि और समान वायु बनना पृथ्वी और स्वर्ग के आकाश स्वर्ग के बीच का जो आकाश भाग है शरीर के आकाश बीच के धड़का आकाश भाग से इसका अनुग्रह करना समान वायु के अनुग्रह करना ये और ब्यान वायु को सामान्य वायु जो वायु अद्भुत वायु है वो बनकर के रक्षा करना ब्यान वायु की रक्षा और उदान होकर के उदान की रक्षा उष् औष्ण रूप से करना सूर्य की उष्णता के रूप में करना एक एवं आदित्य आदि ना जो आदित्य आदि पांच रूप से मुख्य प्राणस्य मुख्य प्राणी आदित्या रूप में हुआ है मुख्य प्राणस्य प्राण अपान समान उदान बयाना अनुग्रह तत्व आदित्यदि रूप बन करके ये अध्यात्म के जो पांच पांचों के उपकार कर रहा है भाई आदित्य आदि बन करके प्राण का प्राण की अपान की समान उदान ब्यान जो अध्यात्म वायु है इनकी रक्षा करता उपकार करता अनुग्रह तो अनुग्राह उत्या तो इनके अनुग्रहकत्व की उक्ति मान कथन से क्या अनुग्राहते ऐसे कथन से अध्यात्म प्राणाधिवृत्ति अनुग्रह तत्व उत्तम अध्यात्म जो प्राणाधिवृत्ति है वह अनुग्रहकत्व इनके अनुग्रहकत्व तो बताया अध्यात्म की रक्षा करता है प्राण आदित्यदि रूप से ये कहा आदित्य अग्नि आकाश सामान्य वायु तेजो रूपी सन बाह्यम आदि दैवम आदित्यदि वही जो है क्या होता है आदित्य अग्नि आदित्य वही बाह्य प्राण कहा था पूर्व मंत्र में कहा था आदित्य अग्नि और आकाश यहाँ अग्नि माने पृथ्वी के अभिमान देवता अग्नि बनकर और शरीर के बीच का जो आकाश भाग है वो बनकर उसकी रक्षा और सामान्य माने सामान्य वायु जो बाहर के बहने वाली वायु और तेज रूप उदाहरण वही तेज तेजो वही उदाहरण इत्यादि कहा इत्यादि रूप से इत्यादि रूपे तेजो रूपी सन ऐसा होते हुए प्राण बाह्यम अधिदेव आदित्यादि कम धारित बाह्य को धारण करता है अधिदेव जो आदित्यादि देवता है उनके धारण करता है तदरूपेण अवस्थान में तद आदित्यादि रूप से रहना ही उनका धारण है यह रक्षा करना ही माना गया है कहा प्राण अपानादि अनुग्रहण चक्षुरादि अनुग्रह होते फिर कहा प्राण अपानादि के अनुग्रह के माध्यम से चक्षरादि इंद्रियों के अनुग्रह करता है कहा था इसके माध्यम से क्या हुआ तद्वारा तद उस चक्षि इंद्रियों के द्वारा तदग्राह्य अधिभूत विधारक चुरादि यह जो ग्राह्य विषय है अधिभूत जगत शब्द स्पर्श रूप रिधारा कोई प्राण है यही बता दिया गया यह कहा तीन नंबर की टिप्पणी तदग्राह्य अधिभूत चक्षरादि ग्राह्य जो रूपादि विषय है चक्षरादि के द्वारा ग्राह्य कौन था रूपाधि विषय विषय विषयात्मक अधिभूत ऐसे विषय स्वरूप जो अधिभूत हैं इनको रक्षा करता अपना धारण करता है यह अर्थाया माने आदित्यादि रूप से प्राणादि की रक्षा करता हुआ प्राणादि रूप से चक्षुरादि के माध्यम से चक्षुरादि की रक्षा करता हुआ चक्षुरादि के माध्यम से भूतों की रक्षा की शब्द प्रसादी की रक्षा करता है तो तीनों की रक्षा हो जाती उससे अधिभूत अधिदय अध्याम ये प्राण ऐसी चीज है ये बता क्यों ऐसा तो कहा कि उपनिषद में आया अन्य श्रुति में आज स प्राण तत् चक्षु वो जो प्राण है वही चक्षु है कोई श्रुति यही है स प्राण तु और सो अपान है स वही अपान है जो बाग है बाणी और अपान में कोई भेद नहीं माना प्राण में और इंद्रियों में अभेद दिखा रहे कई तो श्रुति है स प्राणा तत् चक्षु वह प्राण चक्षु हो जाता है है, वही है वही जो बान है और वही तन है जो है, है, इंद्रिय ऐसा, समान, समान वही है समान वायु वही है जो मन है स उदान सवायु जो उदान क्या है वायु ऐसा करके श्रुत्यंतर सक्ष अन्य श्रुति है कोई उस स्मृति में चक्षुरादि इंद्रियों को क्या कहा चक्षुरादि नाम प्राणादि आत्मत्वक् प्राणादि स्वरूप ही कहा चक्षरादि को प्राणादि से भिन्न कहा ही नहीं है आत्मा मैंने स्वरूप प्राणादि आत्म चक्षुरादि अनुग्रहकत्व उत्या चक्षरादि की अनुग्राह कथन के द्वारा चक्षरादि रूपा अध्यात्म विधारकत्व से उक्तम चक्षुरादि स्वरूप जो अध्यात्म है उसके विधायक भी प्राणादी सिद्ध हो चक्षरादि का धारण करने वाला भी प्राण ही सिद्ध हो गया उत्तम कथम बाह्यम कथम अध्यात्मर उतम द्रष्टव्यम प्रश्नता कथम बाह्यमते कथम अध्याम इसका प्रश्न उत्तर हो गया यह समझना तेजस उदान वायु अहक व्यतिरेक प्रदर्शन अनुसार जो औष्णता उ जो उष्णता है हो तेज तेजो है भाई उदाहरण तेज शब्द के द्वारा सूर्य की उष्णता को लिया है उदाहरण वायु समझ गा तो ये जो तेज असा है उदान वायु अनुग्रह तो उदाहरण वायु की अनुग्राह कैसे है माने कैसे रक्षा करे तेज उदान वायु की उसको व्यतिरक दिखाएंगे यदि तेज शांत हो जाए तो वायु निकल जाएंगे सर शरीर में जो उष्मा शतम समाप्त हो जाए वो बाहर के आदित्य के उष्मा काम कर रही है वो समाप्त हो जाए तो प्राण निकल जाए ये दिखाना चाहते हैं, है। उदान वायु अनुग्रह तो तेज में उड़ान उदाहरण का अनुग्रहत्व तो धर्म तेज में रहेगा तेज माने आदित्य की उष्णता है वो इसके लिए। व्यतिक का प्रदर्शन है ना मान विपरीत दिखा करके यदि उष्णता चली जाए तो प्राण भी नहीं रहेगा ये दिखा यदन कहामात तेज स्वभाव बाह्य तेजो अनुग्रह तेज, तेज स्वभाव जो बाह्य तेज स्वभाव वाला जो उदान वायु है वो बाह्य तेज के द्वारा अनुग्रहित है बाह्य तेज आदित्य के तेज से अनुग्रहित है अनुग्रह उत्क्रांति करता उसके द्वारा अनुग्रहित होकर ही उत्क्रांति करने वाला होता है मैंने अंतिम समय में उदाहरण के द्वारा प्राण निकल जाता है उत्क्रांति करता बन जाता है यदा लौकिका पुरुषा प्रशांत तेजाव होती जो मनुष्यदी शरीर है जब शांत तेज वाले हो जाते हैं उष्णता समाप्त हो जाती है जब शरीर में उष्णता समाप्त हो गई तो स्थिति में उपांतम स्वाभाविक बहुबरी समाज है उपशांत है स्वाभाविक तेज जिसका तो स उपशांत तेजा ऐसा बहुबरी समाधिकार है उपशांत तेजा में उपशांत हो गई है कौन तेज जिसका स्वाभाविक तेज सा गर्मा इस चल रही थी शरीर की शांत हो गया वो क्या होता है जब ऐसा होगा तेज़ा, पर क्या आती उपजहायुषम विद्या आयुष समाप्त हो गए समझो, तो समझो। मु तैयारी है समझो मर तुम इच्छु मुसा समझो ये कहा सब पुनर्भवम शरीरांतरण परिवर्तित है अब सब पुनर्भव प्रतिपत्त है प्रति, पुनर्भव माने शरीर अंतर दूसरे शरीर छोड़कर दूसरे को प्राप्त कराया माने मनुभ माने शरीर बार बार होने वाला वही है उसको प्राप्त करता है इत्यादि ठीक है यद तेज स्वभाव उत्क्रांतिकृत अभी उदाह बाह्य तेजो अनुग्रहित समय कहते यद्य तेज स्वभाव है उदान वायु स्वभाव है शरीर में पैर से लेकर शीर तक की जो उष्णता पाई जाती है वो उदाम वायु का परिचय के लिए उदाम वायु है उष्णता के काम कर रहा है तो ते भी तेज स्वभाव ही है उसका स्वभाव तेजी है उष्णता ही स्वभाव है फिर भी एक अस्मा तेज स्वभाव उत्क्रांत अभी उत्क्रांति के करता है ये मान प्राण को लेकर जाने वाला यही होता है शरीर छोड़ करके चलने वाला यही होता है अंतिम समय इसी प्रति से जाना होता है प्राण को ऐसा होता हुआ भी उदाहरण उदाहरण के द्वारा अनुग्रहित अनुग्रहित संघ एवं बाह्य तेज के द्वारा अनुग्रहित होता हुआ ही जब तक बाह्य तेज ना मिले तो ये, ये तेज समाप्त हो जाएगा बाह्य तेज अनुग्रहित है बाह्य तेज के द्वारा अनुग्रहित होता हुआ ही शरीर बर्तते बाह्य तेज के द्वारा अनुग्रहित होकर ही शरीर में रहता है ये कौन ये उदान वायु तो तेज स्वभाव वाला है शरीर के गर्माइश का स्वरूप ही उदान वायु है ऐसा होते हुए भी बाह्य तेज के द्वारा अनुग्रहित होकर ही शरीर में रहता है शरीर बर्तते तस्मात जीव जीवन हेतु कर्मे जीवों का जीवन के कर्म हेतु होता है कर्म पूर्व कर्म जितना प्रारंभ होगा तो ये तेज भी सं हो जाएगी जीवों का जब तक जीवन भो, भो, है जब तक आयु भोग भोगना है तब तक जो तो कर्म किया था पहले जन्म का कर्म था वो कर्म जब समाप्त होगा तो स्थिति में इसका पेज शांत हो जाता है माने उदाहरण आयु इसको छोड़ के जा, जाता है यही बोलना चाह रहे तस्मा जीव जीवन हेतु जीव जीवन हेतु चार की टिप्पणियां ना मानी कर्म संबंधी को जीव कहते हैं कर्म के साथ संबंध करके शरीर लेने वाला होता है इसके लिए जीव कहा जीव मने कर्मान्वी टिप्पणी कार ने कर्मान्व अनुयी बने संबंधी कर्म संबंधी है ये कर्म को संबंध रखने रखता है कर्म के आधार पर आगे शरीर प्राप्त करता है ये कर्मान्वी है जीव ये जीव जीव का अर्था कर्मान्वयी ऐसा बोल दिया टिप्पणी कर्म के साथ संबंध रखने वाला ये जो जीव है जीवन हेतु कर्म उपराने में जीवन का कारण क्या था इसका कर्म जब तक आयु चलना है तब तक जो कर्म था कर्म जब तक है तब तक चलना है पूर्व कर्म जब तक रहे तब तक है उसके बाद एक क्षण के लिए भी रहने पाएगा जीवन हेतु कर्म उपर में इस जीव के जो जीवन का कारण था हेतु मन कारण जो कर्म था उसके उपराह भोजान पर मैंने कर्म, कर्म समाप्त तो हो गया भोग समाप्त तो हो गया ऐसा होने पर बाह्य तेज अनुग्रह भाव है उस काल में वो जो बाह्य तेज था आदित्य ते अपने अंशों को खींच देता है जो इंद्रियों के उपकारक देवता होते हैं प्राणों के उपकारक देवता होते हैं सब अपने अपने जहां से आए वहीं चले जाते हैं अंत्य समय तो बाह्य तेज का अनुग्रहक अनुग्राह अनुग्राह तो नहीं मिलेगा इसको बाह्य तेज जब रक्षा करना छोड़ देगा इस दायु को बाह्य तेज जो आदित्य का तेज है जिसकी उष्णता के अनुग्रह से चलता था वो अपना खींच लेगा ये कहा बाह्य तेज अनुग्रह भावेगा कर्म जब हो जाता है इसका प्रारंभ तो समाप्त तो हो गया भोग समाप्त तो हो गया बाह्य तेज उसको उपकार करना छोड़ देता है इसलिए दे इसके तेज भी शांत हो जाते हैं उदान भाव शांत हो जाता है कहा मुँह शुरू वो मुँह शरने की तैयारी में रहता है मर तुम इच्छु मुघूर्थित हो जाती है कहा आगे स्वाभाविकम कहा था यह उपांत तेजा मैंने उपशांतम स्वाभाविक दिखाया है स्वाभाविक तेज था जीवन भर चलता रहा वो शरीर की उष्णता उष्णता जो है जीवन भर रहा तो स्वाभाविक कहा था उसका अर्थ कहते हैं कैसे पता लगता है स्वाभाविक तेज कहते हैं जाठराग्नि कृतम आस्था दिना शरीर स्पर्शे सती उष्ण्यमान बैश्वार नाम के अग्नि है अग्नि जाठराग्नि भवा भाठर जठर में जठर माने पेट पेट में होने वाले जो अग्नि है उसको कहते हैं जाठर उसी को बैश्वार अग्नि बोलते हैं जो पेट में रहने वाला अग्नि है अग्नि जाठराग्नि जाठरा अग्नि के द्वारा जो उष्णता उष्णता शरीर में फैली हुई है वो जो उष्णता है हस्तादी शरीर स्पर्श हस्तादी के द्वारा शरीर को स्पर्श करता है व्यक्ति उस स्थिति में उष्ण रूप से पाया जाता था वो तेज लागू के माध्यम से ऐसा पाया जाता था वो तेज तेज था ऐसा तेज स्वाभाविक तेज कहा था वो तेज बाह्य तेज के द्वारा उपकृत था आदित्य के तेज से उपकृत था उस जब कर्म समाप्त हो जाता तो बाह्य तेज इसको आदित्य अपने अनुग्रह अनुग्रह में जो देवता है तेज उसको खींच लेता है खींच लेकर शांत हो जाता है ठीक है आगे पुनर्भव प्रतिपद्य है ना पुनर्भव शरीरांतरम प्रतिपद्य है ऐसे कहा था तो पुनर्भवन में जो भव शब्द का अर्थ है क्या निकाला है शरीर ये टीकाकार इसकी व्याख्या करता है पुनर्भव ने फिर होने वाला शरीर अर्थ किया है तो पुनर्भव माने शरीरांतरम ये भाषिकार ने क्या भव शब्द का था भिन्न अन्य शरीर हो गया और भव का अर्थ शरीर हो गया यही अर्थ किया है तो ठीक है इसका अभिप्राय बताते हैं भवती उत्पादी है भव भू धातु से जो आ, ए अत्यय हुआ है ऐसा सूत्र है हृदन में हृदन धातु और उवर्णाधातु से अप्रत्यय होता है अप होगा अप का कार्य तो गुण होगा और अब आदेश होगा बनेगा भव ये कहते हैं भवती माने उत्पद्यते उत्पन्न होता है ये भवती का अर्थ उत्पद्य अर्थ किया उत्पद्यते इति भू धातु, धातु से अप्रत्यय हुआ है ऐसा सूत्र है धातु और उभरलांत धातु से अप्रत्यय होता है हृदंत से कर इत्यादि बनता है उबरलांत से यवादि शब्द बनते हैं यवा धातु से यवा, यवा।, यवा बनेगा ऐसा बनता है तो भावती माने देते। भावती का उत्प्यते शब्द करना भावती का देते। भावा। उत्पन्न इति होता है इसलिए कहा सरी करते पुनर माने अन्य शरीर को लेना है फिर तो शरीर जाएगा पुनर्भव का शरीर प्रतिपत्तिर आत्मनो अक्रिय नाम कथे अब प्रश्न एक शंका है कथम प्रश्न करता है भाष्य में कथम क्यों शरीरांतर की प्राप्ति आत्मा अक्रिय है क्रिया रहित है व्यापक है तो उसको होना नहीं चाहिए कैसे होगा आत्मा को कैसे दूसरे शरीर मिलेगा नहीं मिलना चाहिए क्यों व्यापक है अक्रिय है निष्क्रिया आपका ये शंका भाष्य में कथम यह शंका है भाष्य में ये कहना चाह रहे हैं बता रहे हैं शरीरांतर और प्रतिपत्ति मन प्राप्ति प्रतिपत्ति प्राप्ति शरीरांतर की प्राप्ति आत्मरो, अक्रियस्य, अक्रियस्य, आत्मरो ये आत्मा अक्रिय है अक्रिय है आत्मा ये शंका करता है कथम करके शंका किया उत्तर देते हैं यद्यपि आत्मा अक्रिय है फिर भी उपाधि के कारण सक्रिय जैसा लग हो जाता है उपाधि के जैसे जल के हिलने से जल का पड़ा हुआ प्रतिबिंब भी हिलना जैसा लगता है वैसे उपाधि जब गमन करेगी यहां से दूसरे शरीर में तो यह भी जाता हुआ लगेगा जहां घटाकाश था वहां वह वा आकाश वास्तव में व्यापक होता है जहां घटाकाश है वहां पहले से महाकाश मौजूद था अभी भी महाकाश वहां है घटाकाश बना लिया हमने मिट्टी का एक गेरा बना दिया घटाकाश बोलने लग उसको उसके भीतर खोखनी बने वो जब घट को ले जाते हैं आकाश में आवागमन हो नहीं सकता आकाश बिघु ऐसा भी मानते हैं नया एक आदि से भी मानते हैं व्यापक है किंतु जब घट को हम यहां से स्थानांतरित करते हैं तो घट भीतर के घट भीतर में जो खोखलाता वो जाता हुआ जाता कि नहीं जाता वो जाता तो नहीं है जाता हुआ सा होता जाये थी जाता हुआ सा वास्तव में जाना व्यापक कहा जाता उपाधि के चलन जो क्रिया है वो उपहित में दिखा गया है घर के जाने पर घटाकाश का भी जाता हुआ सा लगता है ऐसा देखा गया है और जल के हिलने से जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंबों को भी हिलना जैसा लगता है जब जल हिलता है तो जल में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है वो भी हिलता हुआ सा लगता है तो ऐसे ही यहां आत्मा का गमन भी ऐसे वास्तव में जाना उपाधियों का है तो उपाधि के जाने से उपाधिस्ट आत्मा भी जाता हुआ होता जा है तो उत्तर दे रहे हैं प्रश्न था अक्रिया आत्मा की शरीरांतर की प्राप्ति का उत्तर दे रहे हैं उत्तर क्या दे रहे हैं सह इंद्रिय मनसी संपत्ति माने का अकेला आत्मा नहीं जाता इंद्रियों के सहित मन के साथ एक होकर के जाता है सह इंद्रिय इंद्रियों के सहित मनसी संप्य माने ही इंद्रियों के सहित मन में युक्त हुआ इंद्रिय सारे मन में एक हो जाते हैं अंतिम समय में के में कहा अश सौम्य पुरुष मान मनसी, मनसी संप्यते मन प्राणे प्राण तेजसी तेज परश्याम देवता आया ऐसा आया तो यहां जब वाणी आदि इंद्रियां जो है मन में लीन हो जाती है तो मन के मन प्राण में लीन हो जाता है प्राण तेज माने उड़ान उड़ान को वह तेज का है उड़ान में एक हो जाना है उड़ान उदाहरण को तेज का है तेजो हो उड़ान उड़ान में एक होगा उड़ान वृत्ति के द्वारा वह आत्मा चला जाए उपाधिकालीन आत्मा को आवागमन दिखाई पड़ता है कहा सह इंद्रिय इंद्रियों के सहित मन से संपत्ति मारे इंद्रिय मन को एकता प्राप्त किए इंद्रियों के सहित प्रविशदिर भी मनगुण में मन में प्रवेश करने वाले बाघ आदि के साथ इसका भी जाना जैसा हो जाता है ये कहा ये भी जाता है ये जाते हैं इंद्रिय उपाधि प्रसाद कैसे आत्मा का अक्रिय आत्मा का गमन कैसे शरीरांतर की प्राप्ति कैसे ये उत्तर है इंद्रिय उपाधि प्रसाद जब तक इंद्रिय उपाधि के साथ है तब तक गमन दिखाई पड़ता है उपाधि से हट जाए तो गमन आवागमन नहीं इसका घटाकाश निकल घट निकल जाए फूट जाए तो घटाकाश का जाना नहीं बनेगा जब तक घट है घट को स्थानांतरित करने पर घटाकाश का भी स्थानांतरित हुआ जैसा लगता है वास्तव में आत्मा तो इधर ये पहुंचेंगे आत्मा वहीं ये जाना क्या है सर्वत्र ही है स्थिति ठीक है संपत्ति मारे इंद्रियर प्रतिपद्य ऐसा में कर देना कहा मन के साथ संबंध रखना हुए जो इंद्रिया शरीरांतरम प्रतिपद्य आत्मा भी शरीरांतर की प्राप्ति करता है ये माना जाता है ये कहा पूर्व के साथ अनुय कर कहा अच्छा जाठराग्निकृतम इदम तो बाह्य तेज अनुग्रहभावे नो बाह तेज अनुग्रहभावे नाग्निकृत तेज जो तेज है ना ये तेज तेज के अनुग्रह के अभाव के कारण से अभावे न वहां हम नहीं करना तृतीयांत है अभावे नभाव के द्वारा सप्तम तब पाठ गड़बड़ हो जाएगा वो तृतीय है इदम तो यह जो है जाठराग्निकृत कैसे तेज हो जाता है तेज ज अनुग्रह बाह्य तेज जब तक अनुग्रह करता था तब तक उष्णता मिलती थी ये तेज तेज शरीर में थे थे के उस अनुग्रह के अभाव के द्वारा तेज उपांत ये उपशांत तेज वाला हो जाता है ये पुराण वायु जो है ए, जो ये शरीर उपशांत तेज हो गया पुरुष तेज ये पूर्वो की विरुद्ध तो कहते पूर्व कहा कि यह हो जाता है कि विरुद्ध जैसा लगता है स्वाभाविक तेज सो बाह्य तेज अनुग्रहित उदाह तो प्रयुक्त ही तो इसलिए क्या होता है स्वाभाविक तो तेज है इसका बाह्य तेज के अनुगृहित्रदान प्रयुक्त ही उडान प्रयुक्त जब होगा उडान वायु के प्रेरित तो होगा तो पूर्वोत्तर की संगति लग जाएगी क्योंकि उदाहरण वायु निकल जाता है तेज सब रखा जाफराग तेज नहीं लेना है माने उदाहरण वायु को लेना तभी संगति लगेगी ये यद्वा, इसी संग, संग, ये भी कर सकते हैं पेट में जो अग्नि है है उसके द्वारा होने वाला तेज है उसके द्वारा किया गया तेज का बाह्य तेज वो अनुग्रह लिंगत्व बाह्य तेज के द्वारा ही वो अनुग्रहित करके काम कर रहा है ये लिंग हैायण इति तत्व ऐसा कर विचार करना ये कहा वो प्राण कहां ले जाता है वो? अब ये शरीर से जब निकलना है तो ये जीवात्मा को कहां ले जाएगा एक प्रश्न उठ सकता है इसके बारे में आज बोलते हैं यद प्राणम यस आया प्राण आयाती प्राणस्ते जस आयुक्त है यथा यथा संकल्पितं संकल्पितं नयति सह आत्मक लोक नयतीिता यश प्राणमास्ते आत्म यथा संकल्पितं लोक नयति यच्चिता जिसके जैसे चित्त में वृत्ति बन गई अंतिम समय में अंत्य गति ऐसा बोलते हैं अंतिम समय में चित्त वृत्ति जैसी हो गई जैसी आकृति उसने समझा होगा जो भी किया होगा सदाविता है जिसका चिंतन जीवन भर किया होगा जैसा किया होगा जैसी उपासना की होगी जैसे कर्म किया होगा तो अंतिम समय में वही वृत्ति बन जाएगी उसकी स्वाभाविक ऐसी वृत्ति बन जाएगी जीवन में जैसा कर्म किया जैसी उपासना की है यथा कर्म यथास्तम जैसी उपासना है जैसे चिंतन उपासना बने चिंतन है मानसिक चिंतन है और जैसा कर्म है उसके आधार पर अंतिम में वृत्ति एक चित्त जैसे चित्त होगा अंतिम समय में चित्त वृत्ति जैसे बनेगी देवता बने देवता वृत्ति आ जाए देववृत्ति आ जाए जीवन भर उपासना कर रहा था किसी देव का तो वही देवता वृत्ति बन जाए अंतिम में तो देव देवता ही हो जाएगा आगे प्राण वही पहुंचाएगा उसको कहीं भूत प्रेत आदि वृत्ति बन जाए तो प्राण भूत प्रेत शरीर में पहुंचा देगा अंतिम समय में जैसी वृत्ति बनती है उसको ये बोलना चाहते हैं यह चित्त जैसे चित्ता वाला व्यक्ति हो जाता है माना जैसा बन होगा अंतिम समय की मनोवृत्ति जैसी होगी उसको माना ये शरीर छोड़ते समय में जैसी वृत्ति बनी होगी यदि चित्त तेरह उसी वृत्ति के द्वारा उसी चित्त के द्वारा तेरह चित्ते है उस चित्त के द्वारा मन के द्वारा ही ये सब प्राण आ जाती या जीवात्मा उस मन के वृत्ति के आधार पर प्राण में मिल जाता है जीवात्मा ये जीवात्मा अंतिम में मनोवृत्ति जैसी बनेगी उस मन के सहारे से ये प्राण ये जीवात्मा प्राण वृत्ति को आ जाता है प्राण द्वितिया प्राण को प्राप्त होता है ये सब माना जीव प्राणम द्वितीय प्राण को प्राप्त होता है आयादी प्राण को प्राप्त होगा मन के माध्यम से और मन जैसे जैसे बना होगा उसका काल में अंतिम समय भी जैसे बना होगा जो वृत्ति में आया होगा उसी वृत्ति के माध्यम से मनोवृत्ति के माध्यम से ये जीवा का प्राण में आश्रित हो जाता है अंतिम का में जाने वाला प्राण है प्राण आयात ही प्राण को प्राप्त होता है प्राण तेज सात और प्राण जो है उदान वायु से युक्त है उसका उदान वृत्ति से निकलना है उसको अंतिम समय में प्राण वृत्ति से नहीं निकलना है उदान वृत्ति से निकलना है तेज मान्य उदाहरण उदाहरण वायु है क्योंकि पूर्व मंदिर में तेज वही उदाहरण कहा हुआ है उदान वृत्ति के द्वारा युक्त होकर के युक्त होकर सह आत्मा और के सहित वो प्राण उदाहरण वृत्ति से युक्त होगा और जीव के सहित आत्मा मानी जीव जीवे न सह सहित सहात्मा सहा आत्मा के सहित जीवात्मा के हितो प्राण यथा संकल्पितम लोकम न उसको क्या करेगा जैसे संकल्पित रहा जो लोक जो शरीर लोक माने शरीर लोक्यते कर्म फल भूज्यते लोक शरीर शरीरम लोक शब्द करता शरीर जहां बैठ करके जीवात्मा अपने कर्म का फल भोगता है कहाँ बैठ करके भोगता है शरीर में शरीर ही लोक दो ही लोग हैं या तो इस इस्लोक या परलोक तीसरे लोग नहीं हैं। इस श्लोक माने ये शरीर और परलोक माने आगामी शरीर देवताओं के लिए वो वो अभी उनका इस श्लोक है वो शरीर और परलोक हो जाएगा मनुष्य शरीर आ गया दो ही लोग होते हैं दो ही शरीर होते हैं, हैं। ज्यादा शरीर होते नहीं जहां अभी बैठे हैं इस्लोक हो गया हमारे लिए जो शरीर है और आगे जहां जाना है वो शरीर दो ही तो शरीर और कितना है दो ही होता है श्लोक कह रहा है कहा चित्त प्राणम आया थी। जो जैसा संकल्प हुआ होगा अंतिम समय मन में जैसे संकल्प उदय होगा हुआ होगा उसके आधार पर तेरा उस मन के साथ होकर प्राणम आयाती प्राण भाव हाँ को प्राप्त हो जाता है ये ले जाने वाला प्राण है और प्राण स्तर आयुक्त होगा प्राण भी उदान वायु से युक्त होकर उदान वृत्ति युक्त होकर सहात्मना जीव के शहीद तो क्या करेगा वो वो जो प्राण है यथा संकल्प जैसा संकल्प किया था मन ने उस काल में उसी लोक को प्राप्त करेगा उसी शरीर को प्राप्त करेगा लोक मान्य शरीर उसी शरीर को प्राप्त कराएगा अंतिम समय में जैसा संकल्प हुआ चिंतन हुआ है मन में उसी शरीर को प्राप्त करा देगा ये प्राण वही नहीं पहुंच जाएगा उसी शरीर में पहुंच जाएगा ये कहा नाप ना प्राप प्राप्त करापण धातु है, है। भाष्य में कहते हैं अच्छा ठीक है नष्टीकर तुम शरीरांतर की प्राप्ति पुनर्भवन पूर्व में आयानर्भव इंद्रिय मनशी सम्पत्तिमाने इत्यादि था फिर फिर शरीर को प्राप्त करता है क्या कैसे शरीर प्राप्त करेगा फिर शरीर नष्ट होने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति की क्या सिलसिला क्या है क्रम यही कहना चाह रहे हैं ठीक है उक्त शरीरांतर प्राप्ति पूर्व जो पुनर्भवम आया फिर शरीर प्राप्त करता है कहा तो उस शरीरांतर की प्राप्ति में उसकी प्राप्ति को ही उत्क्रांति प्रदर्शन पृष्टीकर माना शरीर से निकलना उत्क्रांति उसके माध्यम से ही उसको दिखाकर ही स्पष्टीकरण करने के लिए यह चित्त इत्यादि वाक्य मंत्र में जो यद चित्त इत्यादि ये इत्यादि वाक्य हूं तदअपेक्षित अध्याय उसके लिए जो अपेक्षित होगा यह आदि के लिए जो जो शब्द की अपेक्षा होगी वो तो भाष्यकार अध्याय करते हैं क्या मरण काले भाष्यकार ने अध्यायन किया मंत्र में तो भाई नहीं चित्त सब प्राण आयात प्राण आयाती है तो यहां मरण काले अध्याय भाष्यकार ने किया मरण काले मरण समय में मीनिंग प्राणत्याग है जो प्राण त्याग मरण बोलते और क्या है तो प्राणत्याग अर्थ होता है मन प्राण त्याग करो मरण काले ये चिति जैसे संकल्प तो चित्त में होगा मरण काल की बात है या? मन में जैसा संकल्प उदय होगा जैसे सोचेगा यित तेरे जीव उसी चित्त के साथ तेर संकल्पे नीव ये मन जीव जी जीव चित्ते तेर जीव मन चित्ते जैसे चित्ता होगा उसी प्रकार ये जीव उसी के साथ ये जीव तेरा संकल्प है ना वो जो मन में जैसे वृत्ति बनी हुई है संकल्प वृत्ति बन गई है अंतिम में जैसे बनी है उसके द्वारा इंद्रिय ही सह इंद्रियों के सहित होकर प्राणम मुख्य प्राणम वृत्ति में आयात ही इंद्रियों के सहित होकर के ये जीव मुख्य प्राण के आश्रय लेता अंतिम समय उसी के माध्यम से निकलना है आगे आजाद आ जाता है ये आया था मरण काले क्षीण इंद्रिय वृत्ति मरण काल में इंद्रियों की वृत्ति क्षीण हो गई इंद्रिया अपने काम नहीं कर पा रही कोई मरण समय में इंद्रिया अपना काम करना छोड़ छोड़ती थी इनकी वृत्ति थी रूप देखना दर्शन करना सुनना आदि वृत्तियां थी कर नहीं पाती कोई भी वृत्ति नहीं तो मरण काल क्षण इंद्रिय वृत्ति क्षण इंद्रिय वृत्ति वाला हो गया ऐसा होता हो प्राण प्राणवृत्ति आय वो तिष्ट ये जीवात्मा जो इंद्रिय वृत्ति में नहीं रह पाता मरण काल में मुख्य प्राणवृत्ति में रह जाता hmm. मुख्य या प्राणवृत्ती आय वो तिष्ट ये जीवात्मा प्राणवृत्ति से जाता है जब तक आयु थी तब तक तो, तो इंद्रिय वृत्ति में चलता रहा कभी देखता रहा कभी सुनता रहा कुछ करता रहा मरण काल में इंद्रिय वृत्ति समाप्त हो गए काम नहीं कर रही इंद्रिया उस काल में प्राण में आश्रित होता है प्राणवृत्ति अवतिष्ठते प्राणवृत्ति के द्वारा ही ये रहता है अंतिम समय में एक त्य प्राणवृत्ति में जब यह रह जाता है इंद्रिय वृत्ति समाप्त हो गई बोलना चलना बंद हो गया उस स्थिति में सुनना बंद हो गया देखना बंद हो गया बोलना बंद हो गया बाणी बंद हो गई बोलते हैं ना उस काल की बात है तदा उस काल में बदंती ज्ञा तो जो ज्ञाति आसपास घेरे में बैठे होंगे बैठे होंगे वो बोलते हैं आपसु बोलते हैं उच्चि जीवति अभी श्वास ले रहा है जीवित है मरा नहीं है ऐसा बोलते बाकी इंद्रिय वृत्ति समाप्त हो गई है उसे बातचीत करने पा रहे हैं किन्तु ज्ञाति जो है घेरे लगा के बैठे हुए हैं वो क्या बोलते हैं उच्च स्थिति श्वास ले रहा है किन्तु जीवती अभी है जी रहा जीवन है अभी ऐसा कहते हैं ऐसी स्थिति आ जाती है तो ऐसा कहा है जब मरण काल रहा, उस काल में ज्ञाती लोग आकर के घेरते हैं बंधु बंधु माना बाढ़ने वाले तो क्या बोलते हैं उस काल में कब राम राम करे कुछ करे तो कल्याण होगा बोले माम जाना माम जाना ऐसा मेरे को पहचानते हो मैं तुम्हारे अमुक लगता हूं मेरे को पहचानते हो ऐसा करके उन्हें आराम से मरने भी नहीं देते बंधु तुम्हारा दादा हूं तुम्हारा बाप हो भाई हूँ संबंध लगाएंगे वहां और उसको रहेंगे, आराम से मारे भी नहीं देते जाना शिमा, जाना शिमा, ऐसा। तो ऐसे यहां का जब इंद्रिय वृत्ति में जीवात्मा नहीं है उस काल में प्राण वृत्ति में आ जाता है तो उस काल में लोग बोलते हैं ज्ञाति लोग बोलते हैं भाई बंधु को ज्ञाति बोलते हैं वो लोग क्या कहते हैं उच्छी उच्छ्वास जरा है।, हो गया है जीवती अभी जीता है जिंदा है ऐसा सच प्राण वो जो प्राण जो है जब मन के सहित जीवात्मा जिसमें आश्रित हो चुका है वो प्राण अब निकल रहा है शरीर से तो ऐसा प्राण वो प्राण क्या करेगा स प्राण तेज स उदाहरण तेज माने उदाहरण वृत्ति के द्वारा निकलता है शरीर से उदाहरण वृत्तिया सन सह आत्मना स्वामीना भोक्तरा जो स्वामी भोक्ता है जीवात्मा उसके सहित होकर के निकल जाता है उदाहर वृत्ति के द्वारा निकल जाता है कहा कहाज सा माने तेज़ माने उदाहरण वृत्ति है उदान उसके द्वारा युक्त होता हुआ सन ऐसा होता हुआ सह आत्मना आत्मा के सहित आत्मा मैंने स्वामी जो शरीर का स्वामी था कौन भोक्ता जीवात्मा भोक्ता भोक्ता के सहित होकर के वो एवं उदाहरण प्राण हम उस प्रकार से युक्त जो उदाहरण प्राण है वो प्राण तम भोक्ता जीवात्मा है उसको जो जीवात्मा भोक्ता है उसको क्या करता है पुण्य पाप कर्म पशात यथा संकल्पितम अभिप्रीतम लोक पुण्य पाप के आधार पर पुण्य जीवन में है कि पाप जीवन में या दोनों मिश्रित है जैसा होगा उसके में आश्रित करा करके उसके अधिन होकर यथा संकल्पित अंतिम समय में जैसे संकल्प करेगा अपने पुण्य पुण्यपाल के आधार पर वैसे ही उसको ये देखेगा मैंने वही शरीर में ले जाएगा यहां उसको अभिप्रेत जो है, है जैसा चिंतन किया था अंतिम समय में उसने वही लोक माने वही शरीर को डाय थी मैंने प्राप्त थी वो प्राण उसको वही प्राप्त करवाता है एक यदि वह देवतीर्घादिशीम अंतिम समय में जैसे शरीर का चिंतन करेगा वो यदे वह देवतीर्ग आदि शरीरम देव हो तीरे पशु आदि का शरीर देवता आदि का शरीर चौरासी लाभ भी होने में जैसे शरीर की आए चिंतन आएगा अंतिम समय करेगा भगवान के चिंतन करके भगवान को ही प्राप्त करानेगा जैसा करेगा विषय होगा यदय शरी देवती शरीरम जो देवती पशु आदि शरीर है देवता आदि शरीर है चित्ते कश्य सम्यक प्रकार से चित्त में ज्येष्का अंतिम समय में है सम्यक प्रकार से चित्त में ज्येष का शरीर में बहुगुरी है मैं देवादीशरी चौरासी में कोई शरीर जैसे चिंतन करेगा चित्त में सम्यक प्रकार से अवस्थित जिसका चित्त में सच्चित जैसा चित्त वाला प्राणम प्रत्या प्रत्यागमनम लोक व्यवहार प्रथा प्राण के प्रति आगमन जीवात्मा का इंद्रियों के सहित जीवात्मा प्राण में आश्रित होता है कहा था आश्र तो प्राण प्रत्यागमन प्राण के प्रति आगमन होना जीवात्मा का आना आश्रित होना लोक व्यवहार के द्वारा दिखाते हैं लोक व्यवहार क्या बोलते हैं तदा ही बदंती इत्यादि का उसका भी बोलते हैं अभी मरा नहीं है उच्छ सीती श्वास ले रहा है उसी हो गया है मरा नहीं जी गति ऐसा बोलते हैं लोग व्यवहार ऐसा देखा जाता है आपस में जो ज्ञानी लोग हैं ऐसा बोलते हैं ये कहा था आगे कहते हैं तेजसा उस काल में प्राण तेजसा उदान प्रत्यायक्ता इत्यादि जीवात्मा को ले जाता है कहा था उसका अर्थ कर रहे हैं ठीक है तेजसा तेजोत गृहितया तेज के द्वारा अनुग्रहित उदान वायु है उदान वृत्ति बाह्य तेज के द्वारा अनुग्रहित है तेज मैंने तेजोगृत या तेज के द्वारा अनुग्रहित जो उदान वृत्तिया उड़ान वृत्ति के द्वारा वो प्राण इस जीवात्मा को उस उस लोक में ले जाएगा जैसा उसने संकल्प किया अंतिम समय उसके मन में जैसा संकल्प आया ऐसा कहा दो नंबर की टिप्पणी तेजो अनुगृहित उत्क्रांत कृत अभी इत्यादि पूर्वक्तिया जो है कहा था अब यहाँ बोल रहे फिर तेज के अनुगृहित हो तेज से अनुग्रहित होकर विरोध लगता है तो बता दिया तेज के द्वारा अनुग्रहित होना बोला यहाँ और पहले बोला था स्वयं वो स्वाभाविक तेज, तेज वाला है कहा था ये विरुद्ध होता है ये कहा पूर्व पूर्ववक्ति पूर्व कथन से विरुद्ध था शरीर अवस्थिति रेव तेजोनुग्रह अनुग्रह प्रयुक्तनाथ यह जो उत्क्रांत तथा तवनाथ तो इसके ये जो विरुद्ध दिखाई पड़ता है इसका संगति क्या है कहते तत्र शरीर अवस्थित पूर्व में तो शरीर में रहना मात्र कहा था अभी क्या कहना चाहते हैं यहां से उत्क्रम के लिए कहा इसलिए विरोध नहीं है ये कहा तत्र मान पूर्व मंत्र में शरीर अवस्थिति रेव अवस्थिति के विषय में कहा था जब तक बाह्य तेज अनुग्रह करता है तब तक ये शरीर में रहेगा कहा था अब यहां तेज का अनुग्रह प्रयुक्त यह तो भाना और इस मंत्र में उत्क्रांत तथा तो या उत्क्रांति के लिए उसका अनुग्रह है निकलने के लिए अनुग्रह है इसलिए कोई विरोध नहीं आता यथवा ऐसा भी कर सकते हैं उदान से तेजस्व उपत्ति मात्राथम या उदान तेज रूप है तेज सिद्ध करना है इसलिए तेज के द्वारा अनुग्रहित बोला गया है वास्तव में उदाहरण वायु तेज स्वरूप है ये दिखाने के लिए उत्क्रांति काले काल अनुग्रह विवक्षता उत्क्रांति काल में माने मरण समय में बाह्य तेज के अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है वो तो अनुग्रह करना इसकी उत्क्रांति होती है <स्था> उत्क्रांति अनुकूल अनुग्रहतरम वूसरे प्रकार के अनुग्रह करता है इस काल में बाह्य तेज इसको उदाहरण को क्या करता है उत्क्रांति के अनुकूल अन्य प्रकार के अनुग्रह करता है पूर्व पूर्व शरीर के स्थिति वाला अनुग्रह नहीं अब उत्क्रांति का अनुकूल जो होगा ऐसे अनुग्रह करता है ये भी कर सकते हैं कहा ये अच्छा ठीक है देखिए आगे एवं भूतो भोक्तरा भोक्तृदान संयुक्त प्राण इस प्रकार का जो भोक्ता और उदान वायु से युक्त हुआ जो प्राण है भोक्ता मैंने जीवात्मा और उदान वायु से युक्त हुआ जो प्राणवायु है कम नयति कहा ले जाता है किस लोग को ले जाएगा ये प्रश्न उठेगा वो जीवात्मा को कहा ले जाएगा प्राण प्राण में आश्रित है गोदान भाई से तो हुआ प्राण में जीवात्मा आश्रित है मरण काल में तो वो किस लोग को ले जाएगा प्राण ये संका है यदि अपेक्षायाम कम नयति कहा ले जाता है किस लोग को प्राप्त कराएगा लोग माने शरीर इस अपेक्षा होने पर तमे बभोक्ता रिथी तो उसी भोक्ता को ले जाता है भदन वाक्यर्थम आह यही कहा था तमे बना कहा था उसको ले जाता है कहा इसी को बोलते हुए वाक्य का अर्थ करते हैं कहा स एवं कहा स एवं सवान प्राण उदान वृत्त युक्त प्राण उदान वृत्ति से युक्त हुआ जो प्राण है वो प्राण तम भोक्ता रो उस भोक्ता को जीवात्मा को पुण्य पाप कर्म कर उसने कर्म किया होगा पुण्य कर्म या पाप कर्म जैसे किया होगा जीवन में यथ संकल्पित हम अंतिम समय में वही संकल्प उठेगा उसका जैसे किया है वैसे ही होगा स्मरण भाव तेज ते कलेवरम तम तमे सब कौनते है सदा तथा अंतिम समय में जैसे जैसे चिंतन करता है व्यक्ति वैसे वो हो, हो जाता है क्यों सदा तथ भावित निरंतर उसी के चिंतन से डूबा हुआ था जीवन भर तो अंतिम में भी वही चिंतन आ जाएगा इसलिए अगले श्लोक में क्या कहा तस्मात सर्वेशु कालेषु महा मनुष्य व्यवहार तो करने पड़ेगा जब तक शरीर है कुछ व्यवहार चलेगा ही सामान्य व्यवहार रहेगा युद्ध युद्ध करना माने व्यवहार है वहां लौकिक व्यवहार क्यों महा मनुष्य है मेरे चिंतन को छोड़ना नहीं मेरे चिंतन करते रहोगे तो अंतिम मेरे चिंतन आ जाए क्यों सदात भावभाविता भाव है ये किताब ऐसा कहा है <laughs> तो एवकार से तमेव इति अन्वय या एव है ना सय सए उदाहरण वृत्तिया युक्त प्राण तम भोक्तारम है जो वो एवकार जो है वो तम के साथ में अन्वग्रह तम एव उसी को ले जाता है किसको जैसे जिसने कर्म किया होगा जीवन में तम एव एवकार को अन्वय वहां ले जाके तम के साथ में कर देना यह ठीक ने तमेवी अन्वय तम तम, तम तो भाष्य में है उसे में को पूर्व से क्यों वहां जोड़ देना ऐसा अच्छा करना ये बताया आगे यथा संकल्पितम है ना जैसे संकल्प है वैसे लोग को ले जाएगा कहा यथा संकल्पितम कर्म ज्ञादि साधना अनुष्ठान दशायां संकल्पित कर्म करते समय में अथवा करते समय ज्ञान मन है उपासना कर्म कर किया है जीवन में जैसे कर्म जैसे उपासना चिंतन किया है अपने उस साधन के अनुष्ठान काल में जैसे चिंतन किया होगा कर्म करते समय में जिस देवता आदि का चिंतन किया होगा अथवा उपासना में जिस इष्ट का चिंतन किया होगा ऐसे किया होगा कर्म ज्ञान आदि साधन अनुष्ठान अथसा उस काल में जिस काल में कर्म करता था अथवा उपासना करता था उस काल में जिस देवता आदि की चिंतन जिस शरीर की चिंतन किया होगा उसने जैसे चिंतन किया होगा संकल्पित जैसे संकल्प किया होगा मरण काले वासना रूपेण पुनर्भिव्यक्तम वही मरण काल में संस्कार रूप से वही अभिव्यक्त हो जाता है साधन अवस्था में जैसे चिंतन किया था साधन करते समय में वही चिंतन अंतिम समय में वासना संस्कार तो उसका रहेगा ही संस्कार के रूप से अभिव्यक्त होगा वही दिखेगा उसको ऐसा कहा ये त्रिणल का समान दृष्टांत किया है जो तीनके में एक कीड़ा होता है जलुका बोलते हैं जोक बोलते हैं जिसको वो चलता है पहले क्या करता है पहले आगे पकड़ता है फिर पीछे छोड़ता थो, है है जोड़ता है। फिर आगे पकड़ेगा फिर पीछे का छोड़ेगा अरे जीवात्मा की स्थिति भी ऐसे ही कहा पहले अगला शरीर पकड़ेगा बाद में इसको छोड़ेगा ऐसा होता है क्या ये छोड़ने के बाद कितने काल में करके दूसरा शरीर प्राप्त करना किन्तु कहा गया कैसा पहले आगे वाले को प्राप्त करता है बाहरी पीछे वाले को छोड़ता है का क्या दृष्टांत दिया है जोक जो बोलते हैं उसको दृष्टान दिया है तो कैसे होगा ये जो बासना में जो पहले इसको उसके अंतिम स्थिति में जो वृत्ति आ गई वही पकड़ना है जीवन भर जैसा चिंतन किया जैसा कर्म किया जिस जिस आकृति को दिया भूत हो प्रेत हो जो ऐसे आकृति लिया होगा धारणा किया होगा या देवता हो <coughs> तो देवान देव जो यादभद्ता गीता पितरण प्यार जो पितरों की करने वाले पितरी को प्राप्त होंगे वही बनेंगे सब ऐसे ही है तो ये कहते हैं यहां तो ये तृण जलु का आदि का दृष्टान पहले उस आकृति को उसको भावना में लाना ये पहले उसको पकड़ना ये है कालांतर में इसको छोड़ना पहले वो आकृति बनाता है भाग में छोड़ देता है का दृष्टान्त इस तरह से समझ रहा है तो लगेगी भी नहीं तो संगति लगेगी अब यहां तो पहले छोड़ना होता है उसके बाद तो और गरुड़ है वो तो कहीं साल भर लग जाएगा वो पहुंचते पहुंचते। तो कैसे होगा माना वो आकृति जो आ जाती है उसके अंत में जैसे कर्म किया जैसे उपासन किया जिसके चिंतन किया जीवन में साधना काल भी बोला ठीका नहीं बोला कर्म ज्ञान आदि अनुष्ठान दशाया दशा मैंने काल कर्म कर्म करते समय में जिस देवता आदि का जैसे कर्म किया होगा जैसे चिंतन किया होगा और ज्ञान माने यहां उपासना उपासना करते समय में जिस देवता आदि का जैसे करके चिंतन किया होगा वो तो साधना के अनुष्ठान काल में संकल्पितम जो संकल्पित हुआ था चिंतन में आया था जो मरण काले वासना रूपेड़ा और संस्कार तो उसका रहेगा ही मरण काल में जो वासना रूप संस्कार रूपेड़ा संस्कार रूप से पुनर्भिव्यक्तम अभिव्यक्त हो जाता है मरण काल में अभिव्यक्तम लोकम जो वासना रूप से बैठा हुआ था संस्कार रूप में आज अभिव्यक्त हो गया स्फूरित हो गए ऐसा लोग मारे शरीर को देवादि शरीर में करते देवादि चौरासी लाख होने में कोई भी शरीर में जा सकता है वो अपने साधारण काल में जैसे संकल्प किया होगा जैसे चिंतन किया होगा वो संस्कार रूप में रहेगा ही अंतकरण में तो अंतकरण वही चित्त बन गया उस काल में उसका वही वही दिखाई पड़ा वही यहां अगला शरीर पकड़ने का होता है स्थिति यह कहा गया टिप्पणी तीन नंबर की है ना अनुष्ठान दशायाम संकल्पित न प्रेपति नरक प्रश्न होगा महाराज पाप का, का अनुष्ठान करता है व्यक्ति तो नरक जाना तो नहीं चाहता है तो फिर उसको नारकीय शरीर कैसे मिलेगा नारकीय शरीर की चिंतन तो नहीं करेगा ना इसको मारूंगा तो मैं नरक जाऊंगा ऐसा चिंतन तो नहीं करेगा वो ऐसा करे तो वो पाप कर्म कर ही नहीं सकता तो फिर ये जैसा साधन काल में चित्त संकल्प किया होगा वैसे हम पूरी स्फूरित होगा उसी प्रकार लोग जाएगा शरीर प्राप्त कैसे कटेगा ऐसा है पापम अनुतिष्ठान में पाप का अनुष्ठान करता हुआ भी पाप कर्म कर रहा है उस काल में भी न प्रेपति नरकम फिर भी प्राप्त करने की इच्छा तो नहीं करता ना नरक प्राप्ति की इच्छा तो नहीं करता नरकम चेत ऐसा कोई शंका करे तो माने जो टीका के ऊपर में शंका उठाई जैसे साधन काल में जैसे चिंतन किया वैसे अंतिम स्फुर्त हो जाएगा तो साधन काल में नरक की चिंतन तो नहीं करेगा ना पाप कर्म करने वाला तो नरक कैसे मिलेगा उसमें शंका आगे तो कहते हैं उत्तर देते हैं अत्र उच्चते इस विषय में कहा जाता है यदि असौ श्रद्धा श्रद्धा यदि श्रद्धालु व्यक्ति है श्रद्धा रखता है शास्त्रों में श्रद्धा रखता है स्वर्ग नरक आदि के विषय में निष्ठा रखता है करके मानता है, यदि है श्रद्धालु है तो मन्यते है वो नरक को भी मानता ही है उसका में। मैं ऐसा कर्म करने जा रहा हूं कि इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा वो करेगा ही नहीं ऐसा कर्म मन्यते है नरक को मानेगा ही उस काल में मान्यते अवश्य नरक फिर भी मानता हुआ भी करता है वह श्रद्धालु है जानते हुए भी आवेश ना करता है तो नरक होगा ही अवश्य होगा कोई मान रखा है उसने नरक मिलेगा पता है उसको पंडित है जानता है तो नरक मिलेगा ही अच्छा नरक सैव तदानिम संकल्प विपरीत हो अनभिज्ञा उसी काल में संकल्प का विपरीत तो हो गया कर्म कर गया अथवा अनभिज्ञ है जानता ही नहीं है पाप करने से नरक मिलेगा पता ही नहीं उसको उस काल में क्या होगा उसने तो नरक के चिंतन किया ही नहीं है फिर नरक की प्राप्ति कैसी होगी अनभिज्ञ हो, तो क्या होगा एव बाबा चेत अत्यंत अनभिज्ञ हो तस्तर ही शास्त्र प्रामाण शास्त्र प्रमाण तो है ही है पाप करने वाले को क्या मिलेगा नरक प्रमाण है शास्त्र तो स्थिति में मरण काले वोध मरण काल में एकाएक उद्बुद्ध हो जाता है एकाएक आ जाएगा शास्त्र प्रमाण है करने वाला नरक जाएगा तो उसको कोई चिंतन आ जाएगा नारी के शरीर की चिंतन अपने आप एकाही हो जाएगा मर्ग काल में पाप बलात्प तो है ही है उसके पास उसके से अपने आप को हो जाएगा यदि मंतव्य मितिए ऐसा कहा आगे मंत्र ये एवं विद्वान प्राणम वेद्य नहाश्य प्रजाही मृतो भवती अमृतो भवति लोक विद्वा प्रजाते अमृतोती्लोक याद् जो कोई भी वा उपाशक प्राणोपाशक प्राणों वेद वानेणोपाशते या वेद वने उपासण के विषय में जानता है पांच प्रकार से प्राण के जो छह प्रकार के की बताई कहा से प्राण आता है प्राणों को जानना कहा से आता है कहाँ से पैदा होता है किस वृत्ति से आता है इससे किस साधन से यहाँ आता है और आपने वो पांच भाग में विभक्त करके कैसे करते शरीर को धारण करता है और किस वृत्ति से चला जाता है और कैसे बाह्य जगत को धारण करता है कैसे अध्यात्म धारण करता है छह मिलकर के प्रश्न है इस प्राण के विषय में जो जानकर के उपासना, तो उपासना करता है प्राण की उपासना करता है एक विद्वान ऐसे प्राण के विषय में जानने वाला जाता है मानी तृतीय प्रश्न में जो छह प्रश्न मिलाकर एक प्रश्न उठाया प्राण के विषय में वो विद्वान उसके बारे में जानने वाला प्राण वेद माने प्राण की उपासना करता है या बेद माने उपासक उपासक उपासना करता है न प्रजा ही इसका फल लौकिक फल बताएंगे पारग्रह जो अहम करेगा प्राणी उपासना को क्या को होगा लौकिक फल भी होता है दो फल तो होता है ये मुख्य फल होता है जैसे कोई आम का पौधा लगाएगा लगा करके वो क्या फल चाहता है आम चाहता है कि छाया गंधा आदि मिल ही जाना है उसको अगर आम का वृक्ष लगाया तो छाया गंधा मिलेगा ही मिलेगा आनुष्खिक फल भी होता है तो उसके लिए दो प्रकार के फल बताते हैं अश्य प्रजा नहीं है ये लौकिक फल उसके संतान विनष्ट नहीं होंगे संतान धारा चलती रहेगी ये लौकिक फल होगा प्राण उपासना की और अमृतो ये अमर हो जाता है ये क्या होगा ये पारलौकिक फल है मुख्य फल है मान यहां अपेक्षिक अमृतत्व है अहंग उपासना करके वही प्राण मई जो सारा धारण करने वाला प्राण वही मई हूं करके उपासना करता हो तो हीरण वहां पर पहुंच जाएगा समस्त प्राण पहुंच जाएगा अमृत माने आदेश अमृतों का इस विषय में आगे एक मंत्र है, मंत्र है।, मंत्र है भाष्य में देखिए एवं प्राण स्वरूपम निर्धार्य तथोपसन उपासन विधायक इस प्रकार से प्राण के स्वरूप निर्धारण करके निर्धारण कर दिया प्राण कहा से पैदा होता है किस निमित्त से आता है किस तरह यहाँ पांच विभाग होकर के शरीर को धारण करता है और किस निमित्त से चला जाता है कैसे बाह्य जगत को धारण करता है कैसे अध्यात्म को धारण करता है छह प्रश्न के प्राण के विषय में निर्धारण करके निश्चय करके समझ गया व्यक्ति सब एवं प्राण स्वरूप निर्धारित प्राण के स्वरूप में निर्धारित करके निर्धारण करके तद उपासना है उसकी उपासना का विधान करते हैं विधान करते हैं या कश्य कोई भी हो इस प्रकार से जो प्राण को जानता हो और उसकी उपासना करता हो या कश्चित जो कोई भी हो कहा भाष्य में कहा यह कश्चित एवं विद्वान जो कोई भी हो यहाँ पर कोई देवादि मनुष्यदि विशेष कोई नहीं है जो कोई भी हो इस प्रकार जो जानता हो प्राण के विषय में कष्टिद विद्वान इस प्रकार प्राण के विषय में जानने वाला जानकार व्यक्ति यथोक्त विशेषण विशिष्टम जितने विशेषण प्राण का लगाए इसके द्वारा विशिष्ट प्राण छे छे विशेषण लगाया हुआ है तृतीय प्रश्न प्राण के लिए छह विशेषण है विशिष्टम तो उत्पत्ति भी उत्पत्ति जो विशेषण बताया है उत्पत्ति कहा सेना किस से ना विशिष्ट प्राण वेद मैंने हाँ जाना प्राण के विषय में जानता है जानाति मैंने एक नंबर में कहते हैं उपासर उसकी उपासना करते है विद्वां वेदो युति बला हाँ विद्वान भी कहा वेद भी कहा तो वेद माने उपास ये अर्थ करना कहा तस् इधम फलम अहिकम आमुष उसका दो प्रकार के फल अहिक फल और अमुष्म फल इस लोक में होने फल फा, हो गया अहिक और परलोक में होने वाला अमुषम लोकम आमुष्मिकम उस लोक में होने वाला फल को आमुष्मिक कहा दो प्रकार फल कहा जाता है क्या है नहास्य प्रजाहीते इस लोक का तो फल यही होगा ना न हश्य प्रसिद्ध है अश्य प्रजा नही यते ऐसा होगा अश्य माने विदुषा ऐसे उपासक प्राण को जान करके प्राण के महिमा समझ करके प्राण भाव को उपासना करने वाला व्यक्ति कहा विदुष प्रजा प्रजा मने पुत्र पौत्र आदि लक्षण प्रज्ञा छपा है क्या प्रजा प्रजा माने पुत्र पौत्र आदि लक्षण से पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा है नहीं नहीं नहीं न हीय वंश परंपरा नष्ट नहीं होगी वंश परंपरा चलती रहेगी ऐसा भी उपासक होता था पुत्र पवत्र आदि लक्षण न हीय न छे उसका वंश का विच्छेद नहीं होगा पुत्र पवत्र आदि का विच्छेद तो हो जाएगा नष्ट होते रहे किन्तु वंश परंपरा का नष्ट नहीं होगा वंश चलता रहेगा ऐसा होगा तो हो गया अहिक फल अपार पारलौकिक फल बोलते हैं पतिते चाहे शरीर जब शरीर प्रारंभ समाप्त होगा शरीर नष्ट हो गया पतिते चाहे शरीर है शरीर नष्ट होने पर प्राण्यता ता, प्राण के साथ मानी मुख्य प्राण जो हिरण्यगर्भ है उसके साथ साहुज्य को प्राप्त कर जाना जा। मानी उसमें एक हो जाना सायुज्य सालुक्य सारुप्य सामिप्य ये चार प्रकार की पौराणिक मुक्ति है इसमें साहित्य शब्द आया है आत्माभाव को प्राप्त नहीं होगा उपासना से आत्मा नहीं मिल जाएगा साहुल्य मोक्ति माने उसमें जुड़ ये जो जावादी लोग है ना चार प्रकार के की मूक्ति मानते कैबल्य मुक्ति को नहीं मानते है। हैं वा, अकेला हो जाओ इसको कैवल्य कहते है हम अभी बहुतों के साथ है हमारे हाथ के साथ पैर के साथ कहा बहुत सारे के साथ है ये सब फेंक करके अकेला हो जाने के नाम है कैवल्य है केवल केवल में रहेगा धर्म कैवल्य अकेला होना अकेला होना ये मुक्ता है वेदांत की मुक्ति कैवल्य मुक्ति है वेदांतियों की मुक्ति ऐसी पौराणिक मुक्ति चार प्रकार मानते हैं शाहलोक उस लोक में पहुंचना भगवान नहीं बन सकता जी उस लोक में पहुंचना वो लोग बास हो गया गोलोक चले गए स्वर्गोलोक चले गए इत्यादि साकेत लोग गए ऐसा बोलते हैं उस लोक में पहुंचने को शाहलोक की मुक्ति बोलते हैं भगवान नहीं बन पाएंगे जीवन ढोड़ा नहीं पाएंगे सालों के सारूप भगवान के स्वरूप जैसे स्वरूप बना जैसे प्रद्युम्न अनिरुद्ध श्री कृष्ण ये जब एक जगह होते संक्रषण चार एक रूप में होते थे पहचानना मुश्किल होता था पिताजी कौन है क्योंकि कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न प्रद्युम्न के पुत्र है, है अनिरुद्ध किन्तु तो तीनों एक जगह बैठे तो पहचानना मुश्किल होता था सारूप्य समान रूप प्राप्त करना तो सृष्टि आदि नहीं कर सकता शाहरुप्य मुक्ति है उसको भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना अच्छा शाहरुक्य शाहरुप्य सामिप्य भगवान के नजदीक उद्धव आदि हैं पार्षद बन जाना भगवान के पार्षद बन जाना जैसे उद्धव आदि थे गरुड़ आदि थे भगवान के पार्षद बन बैठ गए ऐसे मुक्ति को शाहरूप्य मुक्ति कहा सामीप्य मुक्ति संभित समी, प्राप्त करना और एक है भगवान में जुड़ जाना माना जुड़ना कैसे भगवान के वस्त्र बन जाना कुंडल बन जाना कबच बन जाना खड़ाऊ आदि बन जाना भगवान में संबंध प्राप्त करना ऐसी मुक्ति भगवान के जेवर आदि बन जाना जोर आभूषण आदि हो जाना तो भगवान के सायुच्य हो गए जुड़ गए वहां जाके इस प्रकार की मुक्ति को स्वीकार आ तो यहां पर प्राण साहु जहां प्राण के साहित्य प्राप्त करके माना प्राण से के एकता प्राण के साथ माने हिरण गर्भ प्राप आपको प्राप्त होना एक होकर अमृत अमरल धर्मा बहुत उस काल में आपेक्षिक निरपेक्ष अमृत तो नहीं होगा ज्ञान से होगा अपेक्षित अमृत अमर धर्म वाला हो जाता है कहा तदेत तर एक तस्वीर वही इसी विषय में संक्षेपाभिदाय सब श्लोक मंत्रपति संक्षेप रूप कहने वाला एक मंत्र है आगे बोला था के विषय में ये बोला अच्छा दस ग्यारह ठीक है ग्यारह है यही कहते समय हो बेहतर करेंगे ओम भद्रम करण स्वा भद्रम कर सुंद नए सृष्वा पुनसस्थे वजाय